श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय हिंदू यहूदी ईसाई तथा मुसलमान धर्म के प्रवर्तक अवतार पुरुषों के आध्यात्मिक शक्ति प्रकाश के साथ श्री रामकृष्ण देव के उस विषय की तुलना वैदेशिक धर्म मतों की विवेचना करने पर हम इस विषय को भली भांति अनुभव कर सकेंगे जैसे यहूदी आचार्यों ने जिन धर्म विषयक सत्यों का प्रचार किया था ईसा ने आकर उनकी प्रतिष्ठा करते हुए निज उपलब्ध सत्यों का प्रचार किया तदुपरांत कुछ शताब्दियों के बाद मोहम्मद का आगमन हुआ उन्होंने भी ईसा द्वारा प्रचारित मतों की रक्षा कर अपने मत का प्रचार किया इसका तात्पर्य यह नहीं कि यहूदी आचार्यगण या ईसा द्वारा प्रचारित मत अधूरा है या उन मतों के अनुसार चलकर उनमें से प्रत्येक ने ईश्वर के जिस भाव की उपलब्धि की थी वह नहीं की जा सकती निश्चित ही उपलब्धि की जा सकती है तथा मोहम्मद द्वारा प्रचारित मत का अवलंबन करने पर भी उन्होंने जिस प्रकार ईश्वर की उपलब्धि की थी वह भी की जा सकती है आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र यही नियम है भारतीय धर्म मतों के संबंध में भी यह समझना चाहिए भारत के वैदिक ऋषि पुराणकार तथा तंत्रकार आचार्य महापुरुष वर्ग जिन मतों का प्रचार कर गए हैं उनमें से ठीक ठीक जिनका अवलंबन कर तुम अग्रसर होगे उन मार्गों के द्वारा ही ईश्वर के तत्त्व तत्भावों की तुम्हें उपलब्धि होगी अनुपूर्विक रूप से सभी संप्रदायों के मतानुसार साधना में संलग्न होकर श्री रामकृष्ण देव ने इसकी उपलब्धि की एवं इस बात की ही वे हमें शिक्षा प्रदान कर गए हैं श्री रामकृष्ण देव के समीप सभी संप्रदायों के साधु साधकों के आगमन का कारण फूल खिलने पर भौरा स्वयं आ जाता है आध्यात्मिक जगत का यही नियम है श्री रामकृष्ण देव बारंबार यह हमसे कह गए हैं सर्वत्र ही यह देखने में आता है कि अवतार महापुरुषों के जीवन में जो ही सिद्धि प्राप्त या आध्यात्मिक जगत की सत्योपलब्धि होती है तत्काल ही उसे जानने तथा सीखने के निमित्त उपरोक्त नियमानुसार धर्म पिपासु लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं श्री रामकृष्ण देव के समीप एक ही संप्रदाय के साधक वर्ग उपस्थित नहीं होते थे वरन सभी संप्रदाय के साधक बहुसंख्या में आते थे और इसका कारण यह था कि उन सभी मार्गों से अग्रसर होकर उन्होंने उन उन ईश्वरीय भावों की सम्यक उपलब्धि की थी तथा उन समस्त मार्गों का वृत्तांत वे विशेष रूप से बतलाने में समर्थ थे किंतु साधकों में से सभी लोग अपने अपने मतानुसार सिद्ध हुए अथवा कृष्ण देव युवावता हैं इस बात की धारणा कर पाए बात नहीं उनमें जो विशिष्ट व्यक्ति थे केवल उनके लिए ही यह समझना संभव हुआ था किंतु श्री कृष्ण देव के दिव्य संग के प्रभाव से वे सभी अपने अपने मार्ग में अधिकाधिक अग्रसर हुए थे तथा उस मार्ग में अग्रसर होने से समय आने पर उन्हें अवश्य ही ईश्वर प्राप्ति होगी इस बात को वे भी निश्चित रूप से उन्होंने हृदय कर लिया था यह कहना अनावश्यक है कि अपने अपने मार्ग के संबंध में इस प्रकार विश्वास न रहने के कारण ही धर्म ज्ञानी उपस्थित होती है तथा साधकगण अपने जीवन में धर्म की उपलब्धि नहीं कर पाते आजकल कुछ लोग यह कहते हैं कि श्री राम देव उन साधुओं के निकट ही ईश्वर साधना के उपायों से अवगत होकर स्वयं उग्र तपस्या में प्रवृत्त हुए थे तथा तपस्या की कठोरता के कारण किसी समय वे संपूर्ण पागल हो गए थे उनका मस्तिष्क विकृत हुआ था तथा किसी प्रकार के भाव के आधिक्य से बाह्य ज्ञान विस्मृति जैसा एक शारीरिक रोग भी उनके शरीर में सदा के लिए बन गया था हे भगवान ऐसे पंडित मूर्ख भी हैं चित्त की परिपूर्ण एकाग्रता की सहायता से समाधि भूमि में अधिरूढ़ होते ही साधारण ब्रह्म बाह्य ज्ञान का लोप हो जाता है भारतवर्ष के ऋषि वर्ग वेद पुराण तंत्र आदि के द्वारा युग युग में इस बात को हमें समझा चुके हैं तथा अपने जीवन में भी दिखा गए हैं और समाधि शास्त्र की पूर्ण व्याख्या जो कि पृथ्वी के किसी देश अथवा किसी भी जाति में विद्यमान नहीं है वे हमारे लिए छोड़ गए हैं संसार में अब तक अवतार रूप से समस्त देशों के मानव हृदय में जितने महापुरुषों को श्रद्धा मिल रही है वे भी अपने अपने जीवन में स्वयं प्रत्यक्ष कर बारंबार हमको यह समझा गए हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही साथ इस प्रकार बाह्य ज्ञान का लोप हो जाना अवश्य है फिर भी यदि हम उपरोक्त बातों को कहते या सुनते रहें तो हमारी दशा क्या होगी पाठक यदि आप उचित समझें तो उन अंत सार शून्य बातों को श्रद्धापूर्वक सुनते रहें आपका तथा जो इन बातों को कहते हैं उनका कल्याण हो किंतु कृपया हमें उस अद्भुत दिव्य पागल के चरणों में पड़े रहने की स्वतंत्रता प्रदान करना यही आपसे हमारा आंतरिक अनुरोध एवं याचना है परंतु आप जो कुछ भी निर्णय करें उससे पहले और एक बार भली भांति यह विचार लें कि प्राचीन उपनिषदकारों ने जैसे कहा है कहीं वह स्थिति आपकी न हो जाए अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्यमान दद्रम्यमाणा पर्यत मूढ़ा अंधे नई नियमाणा यथाधा अर्थात अविद्या के भीतर रहने वाले अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं श्री रामकृष्ण देव की भाव समाधियों को रोग विशेष कहना आजकल कोई नई बात नहीं है उनके विद्यमान रहते पाश्चात्य प्रणाली के शिक्षित अनेक व्यक्ति इस बात को कहा करते थे तदनंतर जितने ही दिन बीतते बीतने लगे तथा उस दिव्य पागल की भविष्यवाणी के रूप में उच्चारित पागलपन की बातें जो जो सफल होने लगी एवं उनके अदृष्ट के सामान्य लोग जितने आग्रह के साथ ग्रहण करने लगे उतना ही उस बात का बल घटता गया चंद्रमा को लक्ष्य कर धूल फेंकने का जो परिणाम होता है वही हुआ तथा लोग उन भ्रांत उक्तियों का सम्यक परिचय प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव की बात को ही सत्य जानकर शांत बने रहे इस समय भी ऐसा ही होगा क्योंकि अग्नि की भांति सत्य कभी पकड़े से कपड़े से ढका नहीं जा सकता अतः उस विषय को समझाने के लिए किसी प्रकार प्रयास करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं श्री रामकृष्ण देव इस संबंध में स्वयं जो दो चार बातें कहा करते थे केवल उन्हीं का हम उल्लेख करना चाहते हैं